खो खो खो रमेश फ्रूट सेंटर के तीसरे माले पर सुबह सुबह ही विक्रांत के खांसने की आवाज काफी जोर जोर से सुनाई पड़ रही थी इस वक्त रमेश अपनी फ्रूट शॉप खोलने की तैयारी कर रहा था अब तक उसे विक्रांत के इस खांसी की आदत पड़ चुकी थी लेकिन आज खांसी के बाद विक्रांत काफी जोर जोर से चीख भी रहा था इस साले को लग रहा है दमा हो गया रमेश ने अपने दुकान में वॉटर को ठीक ढंग से रखते हुए कहा आज तो कुछ ज्यादा ही खांस रहा है पता नहीं क्या हुआ साले को मर जाए तब भी किसी दूसरे किराएदार को लेकर आऊंगा ऊपर विक्रांत इस वक्त बिना कपड़ों के बैठा अपने नोटबुक में कुछ नोट कर रहा था उसकी आंखें एकदम हैरानी से खुली हुई थी विक्रांत काफी ज्यादा नर्वस होकर अपने नोटबुक में आज के कोडवर्ड को नोट कर रहा था उसे आज अदृश्य शक्ति द्वारा पृथ्वी और पहाड़ कोडवर्ड मिला हुआ था इस नए कोडवर्ड के मिलने से विक्रांत को काफी हैरानी हो रही थी और साथ में उसकी गबराहट भी बढ़ चुकी थी दरअसल जब विक्रांत को पृथ्वी कोडवर्ड मिला है तब तब उसके आगे काफी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है इस वक्त वो इतने इंपॉर्टेंट केस पर काम कर रहा था और ऐसे वक्त में पृथ्वी कोडवर्ड मिलने से काफी परेशान हो रहा था इसके साथ ही विक्रांत को आज कोडवर्ड में पहाड़ शब्द मिला हुआ था और इसका मतलब यह था कि आज केस से रिलेटेड भी कुछ काम होने वाला था विक्रांत ने अपने टूल के लिस्ट में चेक किया उसके पास बहुत सारे टूल्स मौजूद थे और शायद आज उसे ये सब टूल काम आने वाले थे विक्रांत आज के दिन आने वाली प्रॉब्लम के लिए खुद को प्रिपेयर करने में लग गया उसने तुरंत ही अपनी पहली की मदद से डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन और टाइमिंग का पता लगाना शुरू किया विक्रांत को पता लगा कि उसका आज का डुप्लीकेट टास्क खार वेस्ट में स्थित सूर्य डेंटल हॉस्पिटल में होने वाला था इस टास्क का टाइम 18:03 यानी के अठारह बजकर तीन मिनट दिखा रहा था यानि की ये टास्क आज शाम को छह बजे के करीब होने वाला था विक्रांत को एक बार के लिए लगा कि यह शायद आज का ये डुप्लीकेट टास्क मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं लेकर आ रहा है विक्रांत ने अपना फोन चेक किया तो पता लगा कि उसे सुनिधि ने मैसेज किया था सुनिधि ने मैसेज में बताया था कि उसने रोहन को इंटेरोगेट करने के लिए आज दिन में तीन बजे का टाइम फिक्स कर दिया था सुनिधि ने विक्रांत को डीएन नगर ब्रांच में दोपहर के तीन बजे रोहन को इंटेरोगेट करने के लिए बुलाया था जबकि विक्रांत का डुप्लीकेट टास्क सूर्य डेंटल हॉस्पिटल में होने वाला था ऐसा लग रहा था कि इन दोनों टास्क में कोई सिमिलरिटी नहीं थी और ना ही इन दोनों टास्क में कोई कनेक्शन नहीं था लेकिन फिर भी विक्रांत ने सोच रखा था कि रोहन को दोपहर में इंटोग्रेट करने के बाद वह निश्चित तौर पर अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए जाएगा हालांकि विक्रांत को मेन काम दोपहर के बाद करना था लेकिन फिर भी वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से सुबह ही ऑफिस पहुंच गया था ऑफिस पहुँचने के बाद विक्रांत वहाँ पर अपने रूटीन के काम में लगा हुआ था फिर मौका मिलने पर वो सुनीदी और जतिन के साथ मिलकर रोहन नेगी के, के केस के बारे में चर्चा करने लग गया विक्रांत ने उन्हें चाकू फिंगरप्रिंट के बारे में भी बताया पूरी बार सुनने के बार जतिन और रोहन के सोतेले बाप रविंदर तलवार और अंकित तलवार ने ही टीना को मारकर रोहन को फंसाने की साजिश की है विक्रांत ने इन दोनों बाप बेटे पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी जतिन को दे दी थी क्योंकि भले ही सबूत के आधार पर यह क्लियर हो रहा था इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर टीना का कत्ल किया था लेकिन फिर भी इन लोगों को जुर्म कबूल करवाना काफ़ी मुश्किल काम था पहली बात तो ये मर्डर केस दस साल पुराना हो चुका था और अब तक इन दोनों ने ना जाने कितने सबूत और गवाह मिटा दिए होंगे इन लोगों से जुर्म कबूल करवाने के लिए अभी पुलिस को काफ़ी प्लानिंग के साथ और सोच समझ कर काम करना होगा ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी होगी ताकि ये बाप बेटे खुद ही अपना गुनह कबूल कर लें जतिन और सुनिधि वहाँ बैठे बैठे इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि कैसे इन दोनों बाप बेटों को मजबूर किया जाए ताकि ये अपना गुना कबूल करें। लेकिन विक्रांत का ध्यान अभी इन सब बहस में नहीं था वो किसी और, और ही चिंता में डूबा हुआ था विक्रांत को आज आने वाले खतरे की चिंता सता रही थी उसे तो पृथ्वी कोडवर्ड का फिक्र सता रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उसके आगे कौन सा खतरा आने वाला था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन सामने आने वाले खतरे की चिंता उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी विक्रांत को अच्छे से याद था कि जब पहली बार उसे पृथ्वी कोडव मिला था तब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लूट हुई थी और फिर बैंक के अंदर से लाश मिली थी उसके बाद जब दोबारा उसे पृथ्वी कोडबर्ड मिला था तब वो जंगल में गोल्डन टॉम्प की खोज में था और फिर इस कोडवर्ड के मिलने के बाद वहां जंगल में भी विक्रांत को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी ऐसे में इस बार भी विक्रांत को कुछ ना कुछ इसी तरह की समस्या सामने आने कोशिश करे या फिर से ज्यादा यह भी हो सकता है कि कोई रोहन को जान से मारने की कोशिश करे ताकि रोहन दोबारा से जेल में ना जा पाए खैर अब तक दोपहर हो चुकी थी और विक्रांत को रोहन से पूछताछ करने के लिए जाना था डीएन नगर का डिटेंशन सेंटर दूसरी बिल्डिंग में था और रोहन को भी भीतर पहुंचा तो वहाँ पता लगा कि रोहन को कोई पहले से ही इंटेरोगेट कर रहा है विक्रांत को वहां के गार्ड ने थोड़ी देर तक बाहर रुक कर इंतजार करने के लिए कहा तकरीबन पंद्रह मिनट के बाद इंटेरोगेशन रूम में से दो ऑफिसर बाहर निकलते दिखाई पड़े विक्रांत ने एक नजर में ही इन दोनों ऑफिसर्स में से एक को पहचान लिया उसका नाम विनोद था विनोद राय यह मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के स्पेशल टीम का हिस्सा थे विक्रांत की इनसे पिछली बार मुलाकात तब हुई थी जब वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर रूम वाले मर्डर केस पर काम कर रहा था तब विनोद राय और नैना के बीच केस के मुजरिम को पकड़ने को लेकर शर्त भी लगी हुई थी तब विनोद ये शर्त हार गया था और उसने नैना और विक्रांत से पूरे ब्रांच के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था विनोद के ऊपर विक्रांत ने एनेस्थीसिया का अटैक करके उसे बेहोश भी कर दिया था लेकिन ये साबित करने के लिए विनोद के पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। इसलिए वो विक्रांत का कुछ भी नहीं कर पाया था लेकिन आज भी वो विक्रांत से बहुत द्वेष रखता है और मौका मिलने पर वो जरूर विक्रांत को सबक से आज अचानक से अपने दुश्मन को यहां पर देखकर विनोद चौंक उठा जैसे उसने विक्रांत को देखा उसने तुरंत ही थोड़े सख्त लहजे में विक्रांत से सवाल किया तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम इस क्रिमिनल का इंटेरोगेशन करोगे तुमसे क्या मतलब फालतू बकवास मत करो चलो अपना काम करो विक्रांत ने मानो विनोद की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया वो चुपचाप आगे बढ़ते हुए जाने लगा लेकिन फिर विनोद ने आगे आकर विक्रांत का रास्ता रोक लिया और उसके आगे हाथ फैला खड़ा हो गया तुम आगे नहीं जा सकते ये केस हेडक्वार्टर के पास है और अभी मैं इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ मैं तुम्हें क्रिमिनल को इंटेरोगेट नहीं करने दूंगा ओए बकवास बंद कर अपनी समझा मेरा जिसको मन होगा उसको इंटेरोगेट करूंगा तू तो होता कौन है बे मुझे रोकने वाला विक्रांत ने विनोद को जवाब दिया और फिर आगे बढ़ने लगा विक्रांत को इस तरह से अपने सीनियर से बात करते देख वहाँ पर विनोद के साथ खड़े दूसरे ऑफिसर के होश उड़ गए उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ओए है कौन क्राइम ब्रांच के हेड ऑफिसर ऐसी इस तरह बात कर रहा है विक्रांत तुम अपने आप को समझते क्या हो दो केस क्या सोल्व कर लिए तुमने तुम अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हो क्या विनोद ने विक्रांत को घूरते हुए कहा मैं था विक्रांत ने जोर की फाट मारी और फिर मुस्कुराते बोला आई <laughs> एम सॉरी वो मेरा थोड़ा पेट खराब चल रहा है ना तो थोड़ा कंट्रोल नहीं रहता विक्रांत के इस हरकत को देख कर वो दोनों ऑफिसर शर्म से लाल उठे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत सीनियर ऑफिसर के सामने किस तरह की हरकत कैसे कर सकता है विनोद लेकिन आज तक ऐसे किसी गुंडे से पाला नहीं पड़ा था जो पुलिस वाला हो विक्रांत सच में बहुत ही अजीब हरकते कर रहा था तुम तुम क्या आदमी हो यार विनोद ने आगे बढ़ते हुए कहा लेकिन तभी विक्रांत लपक कर उसका कॉलर पकड़ लिया अरे तुम भूल गए क्या तुम मेरे कलीग नैना से शर्त हारे थे तुम्हारे तीन थप्पड़ अभी भी उधार ही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही वो उधार भी चुकता कर दू विक्रांत उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसे पीटने ही जा रहा था कि अचानक से दूसरा ऑफिसर ने भी विक्रांत को पकड़ने की कोशिश की लेकिन विक्रांत ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पीछे धकेल दिया और फिर विनोद का कॉलर पकड़कर दीवार से सटाते हुए बोला देखो अभी मैं बहुत अच्छे मूड में हूं मुझे परेशान मत करो वरना बहुत तकलीफ दे दूंगा तुम्हें विक्रांत ने तुरंत ही विनोद को दीवार से सटाकर छोड़ दिया और फिर वो तुरंत ही इंटेरोगेशन रूम में जाने के लिए निकल पड़ा उसने अंदर जाकर इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा बंद कर लिया विनोद और दूसरा ऑफिसर एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए